भाष्य अध्याय शेतातरोपनिषाक्यध्या प्राणायाम का क्रम और उसकी महत्ता प्राणायाम छपित ब्रह्मणे क्षपल चिंत प्राणायामो स्थितयामो प्रथमं नाडी नाड़ीशोजन कर्तव्य ततः प्राणायामे प्राणाया पूट मंगुल्या दक्षिणनाटम वाबेन वायु पूरे शक्ति तथन उत्सृज्य दक्षिणन पूटेन समुसृजेत सभ्यम धार्येत पुनर्दक्षिणेन पूरय्वा शक्ति त्रिह पंचकृत वा एवं अभ्य शवनचतुष्ट मपर रात्रे मध्यान्ह पूर्वरात्रे अर्धरात्रे च पक्षा भवति त्रिविध प्राणायामो रेचक पूरक कुंभक तदेवाह प्राणायाम के द्वारा जिसके मन की अशुद्धि क्षीण हो जाती है उसी का चित्त ब्रह्म में स्थित होता है इसलिए प्राणायाम का वर्णन किया जाता है पहले नाड़ी शोधन करना चाहिए उसके पीछे प्राणायाम में अधिकार होता है दाएं नासारंध्र को अंगूठे से दबाकर बाएं से यथाशक्ति वायु खींचे तत्पश्चात दाएं नासिका को छोड़कर इसी प्रकार वाम नासारंध्र को अंगुलियों से दबाए और दाएं से वायु को बाहर निकाले फिर दाएं से पूरक करके यथाशक्ति बाई नाशिका रंध्र से रेचक करे इस प्रकार शेष रात्रि पूर्व रात्रि और रात्रि इन चार समय तीन तीन या पाँच पाँच बार अभ्यास करने वालों को एक पक्ष या एक मास में नाड़ी शुद्धि हो जाती है यह रेचक कुंभक और पूरक के भेद से तीन प्रकार का प्राणायाम है ऐसा ही कहा भी है आसनानी, सामभस्य वाछतानी यथाविधि प्राणायामम तथो गार्गी जितासन गभ्यसे मृद्वासने कुशान्यस्याजिनमेव लंबोदर चपूज्य फलमोदकक्षण तदासने सुखासीन सभ्ये न्येतर कर समग्रीवशिरासम्य संवृत्ता से सुनिश्चल प्राखो मुखो वापसोचन अति अतिक्त अभुम च वर्जय प्रयत्नतः नाड़ी उक्त संशोधन कुरियाम यत्न वृथाक्लेशोभन क्षोधन अकुवता नाग्री शतभृद्बीज छंद्रतापता सप्तम से वर्ग वर्गस्य चतुथ बिंदुसंयुत विश्व अध्यस्थ मालोक्य अध्यस्थमालोक्यनाशाग्रे चक्षुषी उभे इडिया पूयुम बाह्यसम जाला वलीयतम रेफम च संयुक्तम शिखी मंडल संस्थित ध्याचवायु मंदम पिंगलया पुनः पुनः पिंगलया पूर्य घ्राणम दक्षिणतः सुधी तद्द्विरे चेद्वायु मिड़िया शनै शनै त्रिचतत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्सर चाहीचतुर्मासमें गुरणोक्त रह सभ्यसें प्रातरम्यं सायं स्नात्मा स्ना ष्कृत्वाचरे सन्ध्यादी कर्म कृत नाडी निश नाड़ीशुमती तिहन दृश्यते पृथक शरीर लघुता दीप्ती जिठराग्निवर्धन नादाव्यक्ति लिंगम तत्व जपैस्ते न स्पर्शुर हेतव हे गार्गी अपने अभिष्ट आसनों का यथाविधि अभ्यास कर फिर जिस आसन का अभ्यास हो उसमें बैठकर प्राणायाम का अभ्यास करें कोमल आसन पर सम्यक प्रकार से कुशा और मिक्चर बिछाकर फल तथा मोदक आदि नैवेद्य के द्वारा गणेश जी का पूजन कर उस आसन पर बाएं हाथ पर दाया हाथ रखे हुए सुखपूर्वक बैठे सिर और ग्रीवा को सीधे रखे मुख को किसी वस्त्र से अच्छी तरह ढक ले तथा शरीर को निश्चल रखे इस प्रकार नासिकाग्र पर दृष्टि लगाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाए तथा अति भोजन और अभोजन को प्रयत्नपूर्वक त्याग कर शास्त्रोक्त पद्धति से नाड़ी शोधन करें जो योगी नाड़ी शोधन किए बिना अभ्यास करता है उसका सम व्यर्थ होता है नासिकाग्र पर चंद्रिका युक्त विश्वव्यापी चंद्र भी या मम को तथा सप्तम वर्ग के बिंदुयुक्त चतुर्थ वर्ण वम को स्थापित कर दोनों नेत्रों को नासिका के अग्रभाग पर स्थापित करें इरा वाम नाड़ी द्वारा द्वादश मात्रा जितने समय हाथ जानुमंडल के चारों ओर घूम जाए उसे एक मात्रा कहते हैं क्रम से बाह्य वायु को भीतर खींचे फिर पूर्व देदीप्यमान शिखाओं से युक्त अग्नि का ध्यान करें और उस अग्निमंडल में स्थित बिंदु युक्त रेफ रम का ध्यान करें। तत्पश्चात धीरे धीरे पिंगला दाई नाड़ी से वायु को निकाल दे फिर वह मृत्यमान योगी दाएँ नासारंध से पिंगला नाड़ी द्वारा प्राण खींचकर उसे धीरे धीरे इड़ा नाड़ी द्वारा बाहर निकाले इस प्रकार गुरु की बतलाई हुई विधि से एकांत में तीन चार वर्ष या तीन चार मास तक अभ्यास करे प्रातःकाल मध्यान्ह तथा सायंकाल में स्नान कर संध्याधि कर्मों से निवृत्त हो छह छह प्राणायाम करें तथा नित्य प्रति मध्यरात्रि में भी अभ्यास करें ऐसा करने से उसकी नाड़ी शुद्धि हो जाती है और उसके चिन्ह स्पष्ट दिखने लगते हैं शरीर का हल्कापन कांति जठराग्नि की वृद्धि नाद का सुनाई देने लगना ये सब नाड़ी शुद्धि की सूचना देने वाले चिन्ह हैं नाड़ियों की शुद्धि जप करने से नहीं होती वह अतवा शुद्धि का हेतु नहीं है प्राणायाम ततः पूरक कुंभक प्राणापान समायग प्राणायामं प्राणायाम प्रकृत प्रणव तात्त्मकि कुम्भकम् तदेतत् प्रणव विद्धि तत्व ब्रवीमहम यो स्वरह स्वर प्रोक्त प्रतिष्ठितः प्रतिष्ठि तु यद्गारगि वर्गपंचक रेचक प्रथम विद्धि द्वितीय पूरक विदु तृतीय कुंभक प्रोक्त प्राणायामस्त्रीरात्मक तयाण कारण ब्रह्म भारूप ऋचक कुंभको गारागि सृष्टिश्चात्मकाुभ पूरकस्वथ संहारण योगिनाह पुषोडर्मात्रे आपदतलमस्तक मेत्रिशा रेच सपूर्णकुंभवद्वो निश्चल मुझदे सत कुंभक धारण गा चुष्ठ्या मात्रया ऋषियस्तु इसके पश्चात रेचक पूरक और कुंभक क्रम से प्राणायाम करें प्राण और अपान का सहयोग होना ही प्राणायाम कहलाता है हे गार्गी प्रणव त्रिरूप है ये जो रेचक पूरक और कुंभक है इन्हें प्रणव ही समझो मैं तुम्हें प्रणव का स्वरूप बतलाता हूँ वेद के आदि में जो स्वर अ है और जो स्वर उ वेदांतों में स्थित है तथा इनके पीछे जो पंचम वर्ग प वर्ग का पंचम वर्ण म है इन ओंकारों की तीन मात्रा अ उ और मा में प्रथम वर्ण को रेचक जानो द्वितीय को पूरक समझा जाता है और तृतीय को कुंभक बताया जाता है इस प्रकार यह तीन अंगों वाला प्राणायाम है इन तीनों का कारण सभी का कारण रूप प्रकाश में ब्रह्म है ए गार्गी रेचक और कुंभक ये दोनों तो क्रमशः सृष्टि और स्थिति रूप है तथा पूरक संहार रूप है इस प्रकार ये योगियों की उत्पत्ति आदि के कारण है पहले सोडश मात्रा क्रम से पैरों से लेकर मस्तक परन्त पूरक करें, फिर खूब सावधानी से बत्तीस मात्रा क्रम से रेचक करें और हे गार्गी भरे हुए घड़े के समान चौसठ मात्रा क्रम से मूर्ध देश में कुंभक करता हुआ वायु को निश्चल भाव से धारण करे ऋषयस्तु वदंत्यन्दे प्राणायाम परायण पवित्रभूता पूता पूता प्रभंजन जय रता तराद कुंभक चत्या्यार्मात्रनाशे नैकरी तजोश्च पूजो शनैषोडया प्राणस्यायमन ते तशा जयीवशी पंचप्राण सामख्या वायव प्राणमाश्रिता मुख्यतु सर्व्राण भृता सदा ओष्ठनाशिको्ये हृदयनाभिमंडल पादुष्ठाश्रिता सर्वांगुच्योड़श्याण समभ्यसें मनसा प्राथिता जाति सर्व्राण जयी भवेदोषा धारणास्लबिषा प्रत्याहाराच संसर्गाने नाली स्वरान गुणान प्राणायाम सतम स्नात्वा शना ये दिने, दिने माता पितृ गुरुघी त्रिभिवर्ष व्यपोहति तदे तदा प्राण निदीना प्राण कहे गए हैं वे प्राण के आश्रित पांच दैहिक वायु हैं समस्त प्राणियों के शरीरों के अंतर्गत उन पांच प्राण वायुओं में प्राण सबसे मुख्य है वह प्राण ओष्ठ और नासिका के मध्य में हृदय में नाभिका मंडल में तथा पैरों के अंगूठे में भी रहता हुआ शरीर के सभी अंगों में विद्यमान है नित्य प्रति सोलह प्राणायामों का अभ्यास करें इसे मनोवांचित पदार्थ प्राप्त होते हैं और वह योगाभ्यास से समस्त प्राणों पर विजय प्राप्त कर लेता है साधक को चाहिए कि प्राणायाम द्वारा शारीरिक दोषों को भस्म करे धारणा से पापों का नाश करे प्रत्याहार से वैश्विक संसर्गों का अंत करे और ध्यान से अनिश्वर गुणों की निवृत्ति करे जो पुरुष प्रतिदिन स्नान करके स्व प्राणायाम करता है वह यदि माता पिता या गुरु की हत्या करने वाला हो तो भी तीन वर्ष में उस पाप से मुक्त हो जाता है यही बात प्राणन प्राणा इत्यादि मंत्र से बताई जाती है प्राणान प्रपीड्य संयुक्त चेष्ट क्षीणे प्राणेनाश क्वीत दुष्टास्वयुक्त वाह मैनम विद्वान् मनोधारेता प्रमत्त साधक को चाहिए कि युक्त आहार विहार करता हुआ प्राणों का निरोध कर जब प्राण शक्ति प्राण धारण का सामर्थ्य छीन हो जाए तब रंध्र द्वारा उसे बाहर निकाल दे और फिर वह विद्वान पुरुष दुष्ट अश्व से युक्त रथ के सारथि के समान सावधान होकर मन का नियंत्रण करे प्राणाम प्रपिडेह इति चेष्ट नाद्यस्तः श्लोको इतिशोकोक्त प्रकार संयुक्ता चेष्टा ये स संयुक्तचे क्षीणे शक्ति ह तनुम ग मनसी निकाया पुटाभ्या शनै शनै उत्सृजेन्न मुखेन वायुम प्रतिष्ठाप्य शनैनाशिको सृजेदीतिदात्तास्वयुत रथन मनन मनोधार्येता प्रमितात्मा जिसकी चेष्टा ना तस्तु योगोस्त इत्यादि श्लोक में बताए हुए नियम के अनुसार संयुक्त यानी संयत है उसे संयुक्त चेष्ट कहते हैं प्राण के छील होने पर अर्थात प्राण शक्ति का ह्रास होने से मन के तनु हो जाने पर नासिका रंध्रों के द्वारा धीरे धीरे श्वास बाहर निकाले मुख से नहीं तात्पर्य यह है कि वायु को रोक फिर उसे धीरे धीरे नासिका से निकाले फिर अप्रमत्त सावधान रहकर उद्धत घोड़ों वाले रथ के सारथी के समान मन को मनन करने से रोके ध्यान के लिए उपयुक्त स्थानों का निर्देश समय सूचो शर्करा बढ़ुका विवर्जित शब्द जलाश्रयाद भी मनो न तू चक्षुपीढ़ गुहा निभाता श्रेणे जो समतल पवित्र सरकरा अग्नि और भालू से रहित तथा शब्द जल और आश्रयादि से भी शून्य हो मन के अनुकूल हो एवं नेत्रों को पीड़ा देने वाला ना हो ऐसे गुहा आदि वायु वायुशून्य स्थान में मन को युक्त करे समय निम्नोन्नतर हिते देशे शुचौ शुद्धे शर्करा वन वालुका विवर्जि शर्करा क्षुद्रोपला तचूर्ण तथा शब्द जलाश्रयादि भी शब्द कलहादिध्वनि जलम भोग्यम मंडप आश्रय मनोनुकूले मनोरमे चक्षुपीड़े प्रतिवादिमुखे छांदसो विसर्गलोपः गुहा निवाताश्रये गुहांते निवाते समाश्रित्य सामश्रि प्रयोजय प्रयुज्य चिंत पर समेंदी सम अर्थाजेशाई निचाई से रहित हो तथा जो शुचि शुद्ध हो सरकरा अग्नि और बालू से रहित हो शर्करा छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को और बालू उनके चूरे को कहते हैं तथा शब्द जल और आश्रय आदि से भी शून्य हो यानी शब्द कलह आदि के कोलाहल समस्त प्राणियों के उपयोग में आने वाले जल पनघट और आश्रय जनसाधारण के ठहरने के लिए स्थान से रहित हो मनो मनोरम हो नेत्रों को पीड़ा पहुँचाने वाला अर्थात जहाँ कोई विरोधी सामने न हो जहाँ चक्षुपीढ़ पीड़ने में चक्षु के विसर्ग का लोप वैदिक है ऐसे गुहाधि एकांत और वायु शून्य स्थान में बैठकर चित्त को प्रयुक्त करे अर्थात परमात्मा में लगावे योग सिद्धि के पूर्व लक्षण इदानीम योग अभ्य व्यक्ति चिन्ह ने वक्षंते निहार इत्यादिना। अब निहार इत्यादि मंत्र के द्वारा योगाभ्यासी को प्रकट करने वाले ब्रह्माभिव्यक्ति के पूर्व चिन्ह बतलाए जाते हैं निहार धूमार का निलाम खद्योत विद्युस्फटिक शशीलाम ऐता रूपाणी पुरहस्तना ब्रह्मण्यभिव्यक्ति कराण योगे योगाभ्यास आरंभ करने पर पहले अनुभव होने वाले कुहरे धूम सूर्य वायु अग्नि खद्योजुग्नो विद्युत स्फटिकमि और चंद्रमा इनके रूप ब्रह्म की अभिव्यक्ति करने वाले होते हैं निहारस्तुषार प्राण सामचिवृत्ति प्रवर्त तथो धूम इवा भाति तथर्को वायुरिवा भाति तथो वहष्णो वायु प्रकाशदहन प्रवर्तते बाह्यवायुर संोभित बलवान्जृंभते कदाचि खद्योतखचितलक्ष्यते विदीव रोचिषु रालक्ष्यते कदाचि स्फटिकाकृति कदाचि पूर्णशिवत एक योगे क्रिये ब्रह्मण्वस्क्रीय निमित्ते पुस्सराण्य ग्रामीणी तरम योग कुहरे को कु कहते हैं प्राणों के सहित चित्त वृत्ति कोहरे के समान प्रवृत्त होने लगती है अर्थात अभ्यास काल में मनोवृत्ति के सामने कुहरा सा छा जाता है उसके पश्चात धुआँ सा भासने लगता है फिर सूर्यवत और उसके पश्चात वायु सा प्रतीत होता है तदनंतर वायु अग्नि के समान अत्यंत उष्ण एवं प्रकाश एवं दाह करने वाला जान पड़ता है तथा बाह्य वायु के समान अत्यंत क्षुभित होकर बड़ा बलवान जान पड़ता है कभी जुगनओं से जगमगाता हुआ सा आकाश दिखाई देने लगता है कभी विद्युत के समान तेजोमयी वस्तु दिखती है कभी स्फटिक का आकार दिख पड़ता है और कभी पूर्ण चंद्रमा सा दिखाई देता है ब्रह्मानुसंधान के प्रयोजन से किए जाने वाले योग में ये सब रूप पहले दिखाई देते हैं इसके पश्चात परम योग की सिद्धि होती है रोग जरा और अकाल मृत्यु पर विजय पाने के चिन्ह पृथिव निलखे समुथित पंचात्मक योग गुणे प्रवृत्ते न तस् रोग हो नजरान मृत्यु हो प्राप्त से योगाग्निमय शरीरम पृथ्वी जल अग्नि अग्निवायु और आकाश की अभिव्यक्ति होने पर अर्थात पंचभूत में योग गुणों का अनुभव होने पर जिसे योगाग्निमय शरीर प्राप्त हो गया है उस योगी को न रोग होता है न वृद्धावस्था प्राप्त होती है और न उसकी असामयिक मृत्यु ही होती है लघुत्व आरोग्यम अलोलुपत्व वर्ण प्रसाद सरसोष्ठव चंध शुभ मूत्रपुरी समल्पम योग प्रवृत्ति प्रथम शरीर का हल्कापन निरोगता शक्ति की निवृत्ति शारीरिक कांति की उज्ज्वलता शरीर की मध स्वर की मधुरता सुगंध और मल मलमूत्र की न्यूनता इन सबको योग की पहली सिद्धि कहते हैं पृथ्वी ती पृथ्व्य अलखे पृथिव्यादी भूतानी द्वंदेन निर्देश्य पृथभ्यजो इत्यादि पृथ्वी से जो निलखे इस पद से समाहार समाह समाज संबंधी एक द्वारा पृथ्वी आदि पांच भूतों का निर्देश किया गया है तुम्हु पंचसु भूतेसु समत्थिषु पंचात्मक योगगुण प्रवृत्त व्याख्या कनगु प्रवर् पृथिव्यांधवत्या गंधो योगिनो भवति तथाभ्यो रस तथा एवं रस एवंत्र उक्त ज्योतिषमतीस्पर्शवती तथा रसवती परा गंधवत् प्रोक्ता चतस्रस्त प्रवृत्तय आसा योग प्रवृत्ती यद्येका प्रवर्त प्रवृत्तयोगम तम प्राहुः योगिनो योग योगचितका उन पांचों भूतों के प्रकट होने पर अर्था पंचात्मक योग गुण के प्रवित्त होने पर इस प्रकार यह इसकी व्याख्या है वह कौन योग गुण प्रवृत्त होता है सो बतलाते हैं गंधवती पृथ्वी का गुण गंध उस योगी को अनुभव होता है तथा जल से रस की प्रवृत्ति होती है इसी प्रकार अन्य भूतों के विषय में समझना चाहिए कहा भी है ज्योतिषमती स्पर्शवती और रसवती तथा इनसे भिन्न एक गंधवती ये योगी की चार प्रवृत्तियाँ कही गई है इन योग प्रवृत्तियों में से यदि एक की भी प्रवृत्ति हो जाए तो योगीजन उस साधक को योग में प्रवृत्ति हुआ बतलाते हैं न योगिनो योगो न जरा न मृत्युर्वा प्रभवती कस प्राप्त योगाग्नि शरीर योगाग्निसंष्ट दोषकलाप शरीर प्राप्त स्पष्ट मत उस योगी को न रोग होता है न वृद्धावस्था होती है और न मृत्यु का ही उस पर प्रभाव होता है किसे जिसे योगाग्नि में शरीर प्राप्त हो गया है अर्थात जिसे ऐसा शरीर प्राप्त हो गया है कि जिसके दो समूह योगाग्नि से भस्म हो गए हैं शेष तेरहवें मंत्र का अर्थ स्पष्ट है योग सिद्धि या तत्वज्ञान का प्रभाव किंच तथा यथव बिंब मृदयोपलिप्त तेजो भ्रजते तत्सु तम तत्वी देखोक जिस प्रकार मृत्ति से मलिन हुआ बिंब सोने या चांदी का टुकड़ा शोधन किए जाने पर तेजोमय होकर चमकने लगता है उसी प्रकार देहधारी जीव आत्मतत्व का साक्षात्कार करकर अद्वितीत क्रित अशोकरहित हो जाता है तथ्वेति यथिब सौवर्ण राज वृदिपत मृदादिना मलिनीकृत पूर्व पश्चा सुधात सुधोतमीस्थे इति छांदसम अग्नियादीना विमलीकृत तेजोमयं भ्रजते तद्वा तदवात्मत प्रसमीक्ष दृष्टैको द्वितीय भवते कृता वीतशोक परेशा पाठे तद्वस प्रसमीक्ष देहीति एवार्थः यथ इत्यादि जिस प्रकार सुवर्ण या रजत का पिंड पहले मिट्टी से भरा हुआ अर्थात मिट्टी आदि से मलिन हुआ रहने पर फिर शुद्धांत अर्थात अग्नि आदि से सुधौत यानी निर्मल किए जाने पर तेजोमय होकर चमकने लगता है मूल में सुधोतम के अर्थ में सुधांतम यह प्रयोग वैदिक है उसी प्रकार आत्म आत्मतत्व का साक्षात्कार करने पर जीव अद्वितीय कृतार्थ और शोक रहित हो जाता है अन्य शाखाओं में यहाँ तद्वत् तत्व प्र समीक्षरे ऐसा पाठ है वहाँ भी यही अर्थ है योग सिद्धि या तत्वज्ञ की स्थिति कथम ज्ञावा वीत शोको बवती किस प्रकार जानकर जीव शोक रहित होता है सोश्रुति बदलाती है जदात्मतत्व तो ब्रह्मतत्व दीपोपमे नेहयुक्त प्रपच्येत अजम ध्रुव सर्वतत्व शुद्धम ज्ञावा देव मुच्यते सर्वे जिस समय योगी दीपक के समान प्रकाशस्वरूप आत्म भाव से ब्रह्मतत्व का साक्षात्कार करता है उस समय उस अजन्मा निश्चल और समस्त तत्वों से विशुद्ध देव को जानकर वह संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाता है यदेति यदा यमस्थाया आत्मतत्व सेनात्मना किम विशिष्टन दीपोपमेन दीपस्थान प्रकाशस्वरूपेण ब्रह्मतत्व प्रपश्येत तो शब्दवधारणे पर आत्मनि जानीयाद उत्तम एवा वेद ब्रमास्मी कीदृशम ध्रुव अप्रच्युत स्वूप सर्व तत्वर्द्या तत्शुद्ध असंपिष्ट ज्ञावा दीव मुच्यशरद्या यदा इत्यादि जिस समय अर्थात जिस अवस्था में आत्मतत्व से अपने आत्म स्वरूप से कैसे आत्म स्वरूप से दीपोपम दीपक स्थानीय अर्थात प्रकाश स्वरूप से ब्रह्मतत्व का साक्षात्कार करता है यहाँ तू शब्द निश्चयार्थक है अतः तात्पर्य यह है कि परमात्मा को आत्मभाव से ही जानना चाहिए कहा भी है उसने आत्मा को ही जाना कि मैं ब्रह्म हूँ कैसे ब्रह्म का साक्षात्कार करता है जो किसी अन्य से उत्पन्न नहीं हुआ ध्रुव अर्थात अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता और संपूर्ण तत्व यानी अविद्या और उसके कार्यों से विशुद्ध अस्मृष्ट है उस देव को जानकर जीव अविद्या अविद्यादि समस्त पासों से मुक्त हो जाता है